स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले धर्मा धर्म का निरूपण आर्मति जी ने कहा भगवन सर्व भूतेश्वर देव दानो बद्धित विभो मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म के विषय में संदेह है देव आप उसका समाधान कीजिए देहधारी जीव सदा मन वाणी और क्रिया रूप त्रिविद बंधनों द्वारा बढ़ते हैं फिर किन साधनों से और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है यह बताइए देव किस स्वभाव से कैसे कर्म से आत्मा किन सदाचारों एवं सद्गुणों से संसार के मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं शिवजी बोले देव तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली और निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली हो तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियों के लिए हितकारी और उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है मैं उसका उत्तर देता हूं सुनो जो मनुष्य सब प्रकार के लिंगों वाह्य चिन्हों से रहित सत्य धर्म के पारायण तथा शांत हैं जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं वे अधर्म या धर्म से नहीं बंधते जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्त्वज्ञ हैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी और वीतराग हैं वे पुरुष कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं जो मन वाणी और क्रिया द्वारा किसी की हिंसा नहीं करते और किसी के प्रति आसक्त नहीं होते वे कर्म बंधन में नहीं पड़ते जो प्राण संहार से दूर रहने वाले सुशील दयालु प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाले तथा जितेंद्रिय हैं वे भी कर्मों से नहीं बंधते जो सब प्राणियों पर दया रखते सब जीवों के लिए विश्वास पात्र बने रहते और हिंसापूर्ण बर्ताव का त्याग कर देते हैं वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने वाले हैं जो पराये धन के प्रति कभी ममता नहीं रखते और पराई स्त्रियों से सदा दूर रहते हैं तथा जो धर्मतः प्राप्त अर्थ उपभोग करने वाले हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं जो के माता और पुत्री कासा वर्ताव करते हैं वे मानो स्वर्ग लोक में जाते हैं जो लोग अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते ऋतु काल आने पर ही पत्नी के साथ समागम करते और विषय सुखों के उपभोग में कभी आसक्त नहीं होते वे ही मनुष्य स्वर्ग के यात्री होते हैं जो अपने सदाचार के कारण पराई स्त्रियों की ओर से सदा आंखें बंद रहते हैं इंद्रियों को अपने अधीन रखते और शील की सदा रक्षा करते हैं वे मानव स्वर्गगामी होते हैं यह देव मार्ग है मनुष्य को सदा इसका सेवन करना चाहिए विद्वान पुरुषों को सदा उसी मार्ग का सेवन करना चाहिए जो वासना द्वारा निर्मित न हो जिसमें किसी का व्यर्थ ही अपकार न होता हो और जहां दान सत्कर्म तपस्या शील शौच तथा दया भाव का दर्शन होता हो स्वर्ग मार्ग की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसके विपरीत मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए जो अपने अथवा दूसरों के लिए अधर्मयुक्त बात नहीं करते और कभी झूठ नहीं बोलते वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं जो जीविका अथवा धर्म के लिए या से ही कभी असत्य भाषण नहीं करते अपितु स्पष्ट कोमल मधुर पाप रहित एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने के अधिकारी हैं जो कठोर कड़वी तथा निष्ठुर बात मुंह से नहीं निकालते चुगली नहीं खाते साधुता से रहते हैं कठोर भाषण और परद्रोह त्याग देते हैं तथा संपूर्ण भूतों के प्रति सम एवं जितेंद्रिय होते हैं वे मानव स्वर्ग लोक में जाते हैं जो सठों से बात नहीं करते विरुद्ध कर्मों को त्याग देते कोमल वचन बोलते क्रोध ना करके मनोहर वाणी मुंह से निकालते और कुपित होने पर भी शांत धारण करते हैं वे मानव स्वर्ग गामी होते हैं देव यह द्वारा पाला जाने वाला धर्म है शुभ तथा सत्य गुणों वाले विद्वान मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए कल्याड मानसिक धर्म से युक्त मनुस्य सदा स्वर्ग में जाते हैं मैं उनका वडन करता हूँ सुनो निर्जन वन में रखे हुए पराय धन पर जब दिश्ट पड़े उस समय जो मन से भी उसे लेना नहीं चाहते वे स्वर्ग गामी होते हैं इसी प्रकार जो पराई स्त्रियों को एकांत में पाकर मन के द्वारा भी कामवश उन्हें नहीं ग्रहण करते जो शत्रु और मित्र को सदा एक चित्त से अपनाते शास्त्रों का अध्ययन करते पवित्र एवं सत्य प्रतिज्ञ होते और अपने ही धन से संतुष्ट रहते जिनसे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचता और जिनके चित्त में सदा मैत्री भाव बना रहता है जो सब प्राणियों पर निरंतर दया बनाए रहते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं जो ज्ञानवान क्रियावान क्षमावान सुहृद प्रेमी धर्माधर्म के ज्ञाता और शुभ अशुभ के फल संग्रह के प्रति रहते हैं जो पापीयों को त्याग देते देवताओं और दिजों की सेवा में संलग्न रहते एवं के आने पर खड़े होकर उनका स्वागत करते वे स्वर्ग लोक में जाते हैं देव जो लोग शुभ कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग मार्ग पर जाते हैं उनका वर्णन मैंने किया अब तुम और क्या सुनना चाहती हो पार्वती जी बोली महेश्वर मेरे मन में मनुष्यों के संबंध में एक और महान शंसे है अतः आप उसका भली भांति समाधान करें प्रभु मनुष्य किस कर्म से इस पृथ्वी पर बड़ी आयु प्राप्त करता है और किस कर्म से उसकी आयु छींड हो जाती है आप कर्मों के परिणाम का वर्णन करें शिवजी बोले देव कर्मों का फल जैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूं सुनो मृत्यु लोक में सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं जो मनुष्य सदा हाथ में डंडा लेकर दूसरे के प्राणों का संहार करता सर्वदा हथियार उठाकर प्राणियों के हिंसा किया करता सब जीवों के प्रति निर्दय बना रहता सदा सबको उद्वेग में डाल था कीट और पतंगों को भी शरण नहीं देता और अत्यंत निष्ठुड़ता पूण वर्ताओ करता है वह नरक में पड़़ता है। इसके विपरीत जो धर्मात्मा होता है उसे अपने स्वरूप के अनुरूप ही गति मिलती है हिंसक नरक में और अहिंशक स्वर्ग में जाता है। नरक गामी मनुष्य नरक में पड़कर अत्यंत दुषह एवं भयंकर यातना भोगता है जो कोई कवि उस नरक से निकलता है वह यदि मनुष्य योनि में आता है तो भी वहां उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है देव जो शुभ कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है प्राणियों की हिंसा से दूर रहता है जो शस्त्र और दंड का त्याग करके कभी किसी की हिंसा नहीं करता ना मरवाता है ना मारता है और ना मारने वाले का अनुमोदन ही करता है जिसका सभी प्राणियों के प्रति स्नेह है तथा जो अपने और पराये में समान भाव रखता है ऐसा पुरुष सदा देव पद को प्राप्त होता है देवी वह अपने शुभ कर्मों से प्राप्त देवोचित सुख भोगों का प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करता है वह यदि कभी मनुष्य लोक में आता है तो उसकी बड़ी आयु होती है यह बड़ी आयु वाले सदाचारी एवं पुण्यात्मा मनुष्यों का मार्ग है जीवों की हिंसा का त्याग करने से इसकी प्राप्ति होती है यह ब्रह्मा जी का कथन है पार्वती जी ने पूछा भगवन कैसे शील और सदाचार वाला पुरुष किन कर्मों अथवा किस दान से स्वर्ग में जाता है महादेव जी बोले जो ब्राह्मण का सत्कार करने वाला तथा दीन दुखी और कृपण आदि को भक्ष्य भोज्य अन्न पान एवं वस्त्र देने वाला है जो यज्ञ मंडप धर्मशाला हौसला और पुष्करिणी बनवाता है मन और इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से नित्य नियमित आदि कर्म करता है आसन शैया सवारी घर रत्न धन खेत की उपज तथा खेत आदि वस्तुओं का सदा शांत चित्त से दान करता है देव ऐसा मनुष्य देवलोक में जन्म लेता है वहां दीर्घ काल तक उत्तम भोगों का उपभोग करते हुए नंदन आदि वनों में अप्सराओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करता है देव वहां से चूत होने पर वह मनुष्यों के सौभाग्यशाली कुल में जो धन-धान्य से संपन्न होता है जन्म लेता है वह मानव समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त प्रसन्न प्रचुर भोग सामग्रियों से संपन्न एवं धनवान होता है पार्वती जो दानशील महाभाग प्राणी हैं ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्वप्रिय बताया है इनके सिवा दूसरे मनुष्य ऐसे हैं जो देने में कृपण होते हैं वे मूर्ख घर में रहते हुए भी किसी को अन्न नहीं देते दीनों अंधों कृपनों दुखीयों याचकों और अतिथियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं उनके याचना करते रहने पर भी अनसुनी करके पीछे हट जाते हैं कभी किसी को धन वस्त्र भोग स्वर्ग गौ और भांति भांति के खाद्य पदार्थ नहीं देते जो लोभी नास्तिक और दान रहित होते हैं वे अज्ञानी मनुष्य नरक में पड़ते हैं कालचक्र के परिवर्तन से उन्हें जब कभी मनुष्य योनि में आना पड़ता है तब वे निर्धन कुल में जन्म पाते हैं बुद्धि भी उनकी बहुत थोड़ी होती है या वे भूख प्यास का कष्ट सहते हैं सब लोग उन्हें समाज से बहिष्कृत किए रहते हैं